ने कहा नास्ति अविद्या मनसो अतिरिक्त मन एवं अविद्या भव बंद हेतु तो कई विद्वान कई कथाकार कई रत के लिख लिखा के भाषण ठोक के में तो लग जाते है लेकिन प्रभु पाना अलग बात है कथाकार होना सत्संग करना लोगों को मजा आ जाए ऐसा कर तैयार हो जाना लोगों का चमचा बन जाना लो, लोकानुरंजन करना परमार्थ नहीं है लोकों में नाम हो जाए ये परमार्थ नहीं हो तो ईश्वर से दूर है ज्यादा शिव ईश्वर के करीब पहुंच गया था अब क्या चाहता है अच्छा अब तो तू अपने को क्या मानता है ये बता दे ले मालिक जो धरती पे छोटे से छोटे भिख मंगे हैं नीच से नीच व्यक्ति दिखने में उनसे भी मैं गया भीता हूं लेकिन वो शब्द नहीं थे अपने अहंकार को विलय करने की एक अवस्था थी गौरांग पहले तो शास्त्रार्थ करते और दूसरों को हराने में मजा मानते थे मैं कुछ विद्वान हूं अच्छे अच्छे विद्वानों को मां बुलाने में उन्हें मजा आती थी मज्या काफी मज बड़े बड़े पंडितों को अपनी बुद्धिमत्ता से हरा देते उन्हें मजा आती लेकिन जब भागवत भक्ति का रंग लगा और अहम गला फिर कोई पुस्तक हमारे से शास्त्रार्थ करो तो उसके चरणों पे बाबा पर मथा टेकतेष्ण की भक्ति में डूबे हैं और मेरे पर भी कृपा कर करें गौराग आप तो बड़े बड़ों को हरा देते थे और ये इनके सामने शास्त्रार्थ करने के बदले उनके चरणों पे गिर जाते हाँ ऐसा भी नहीं बोलते कि पहले ना समझी थी अब मैं समझ गया हूं अब मैं समझ गया हूं तभी भी अहंकार है पहले मैं अहंकारी था और अब समझ गया निरहंकार हूं निरहंकार होने का भी तो अहंकार है बड़ा सूक्ष्म बड़ा विलक्षण है ये अहंकार क्या क्या रूप लेता है क्या क्या करवटे लेता है पहले संसारी था तो अभी त्यागी बन गया पहले भोगी था तो अभी त्यागी बन गया पहले ग्रस्त था तो अभी साधु बन गया भिक्षुक बन गया पहले साधारण था तो अभी सत्संग करने वाला बन गया अपने फोटो आ रहे अपना नाम आ रहा है माया की खाई में मरा तो तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते विमुडानुपी जो मेरी माया में विमुड हु वो मुझ चैतन्य स्वरूप परमात्मा को पूरा नहीं जानते पशंति ज्ञान चक्षुषा अज्ञान न आवृतम ज्ञानम तेना मोहंती जंतवा अज्ञान से जिनका ज्ञान आवृत हो गया वे मोहित हो जाते राम कृष्ण परमहंस छोटी बस्ती में जाते हैं हरिजनों की बस्ती में जाते हैं कोई ऐसा न कहे कि ठाकुर हैं पुजारी हैं पवित्र हैं मैं पवित्र हूँ दूसरे अपवित्र है मां ये क्या मैं ब्राह्मण और दूसरे शुद्र है मां ये कैसा मैं देखता हूं तो हरिजनों की बस्ती में छोटे लोगों की बस्ती में जाते माँ झारू बुहारी करते साफ सफाई करते किसी ने एक बार पूछ ही लिया रामकृष्ण से क्या आप ये क्यों करते ले मैं माँ का पुजारी हूं तो ये कौन है ये भी तो माँ के बच्चे है मेरे को ऐसा कभी आता है कि मैं अच्छा हूं ये मैं अच्छा ये रामकृष्ण देव को अथवा गौरांग को या राजा भरतरी को अहंकार ने खेल खिलाया ऐसी बात नहीं सभी को खेल खिलाता भी हा? ये अहंकार बड़े ही खेल खिलाता तो हमारे को भी होता कि हमने आज तक घर तो छोड़ा लेकिन दान का नहीं खाते जो पैसे ले आए उसी का गुजारा कर दिया अपना खाते और भजन करते हैं लोगों को सत्संग सुनाते उनकी दी हुई चीज वस्तु प्रसादी भी उन्हें बांट देते फिर कान पकड़ा दो चार ठोकी अपने को मैंने अपना अभी तक मौजूद है तो जो कुछ शादी के बाद तुरंत चले थे तो वो अंगूठी पंगूठी जो कुछ थोड़ा बहुत चैन पड़ी थी सामान में उसको कर दिया स्वाहा अरे एकदम अपना अपना जो वस्तु थी उनको कर दिया भंडारा अब क्या अपना खाएगा तो डीसा की सोसाइटी में भिक्षा मांगने गए तो पहले द्वार पर पहली बोनी करने गए जाते जाते बड़ा संकोच हो आज तक तो मान बैठे थे कि अपने तो साधु हैं अपने तो सब कुछ छोड़ के आए अपने को तो मान अपमान कुछ भी नहीं है लेकिन जब दिक्षा मांगने को किसी के द्वार पे खड़े हुए और माई ने सुनाई दो चार तब पता चला कि अपने गए नहीं अपन मौजूद हैं <laughs> अपने अभी गए नहीं मौजूद है अपन और भगवान ने ऐसी कृपा की कि पहली बोणी पर माई के द्वार गए कैसे जाऊं भीख मांगने कैसे जाऊं कैसे भूख तो लगी है अपना अपना जो था वो तो बांट दिया भिक्षा मांगे बड़े बड़े राजे महाराजे भिक्षा मांगने जाते थे चलो अपन भी जाए जाऊं न जाऊं चप्पल पहने उतारे पहने उतारे आखिर पक्का तो मन करके निकल पड़े दो बज तो किसी माई के घर में वैसे ही कोई कारण से गरीबी थी क्या थी वो पड़ोस से आटा लेकर रोटी बना रही थी दो बजे और और पहला निकला तैयार हो था रहा था हम पहुंचे नारायण हरी तो माई को पता नहीं की माई सिंधी थी हमने कहा नारायण हरी तो माई ने सुना दी गाली मोह है पह ये ले माई को पता नहीं कि सिंधी भाषा में इतना जैसा और पहली रोटी पर कैसे आकर धमका कैसे आंखों में आ गई इसको पहली रोटी चल चल उस समय तो भाई माई की नालत जो बरसी उस समय तो चोट हुई मान बैठे थे कि अपने को तो कुछ भी नहीं अपने को तो कुछ भी नहीं अपने तो आत्मा है सुख दुख में सम है लेकिन जब अपमान हर चोट हुई तो हमने मन को कहा क्या हाल है, देख ले मजा आ, एक रसोया हो एक ड्राइवर हो रुपए पैसे हो हो, उस समय तो सभी ब्रह्म है महाराज क्यों ना रहे बापू के बेटे हैं, बापू के बेटे उसी समय तो सब ब्रह्मज्ञानी हो ही जाते हैं, लेकिन विपरीत अवस्थाएं आए और तब क्षमता बनी रहे वो कुछ अलग बात है दूसरे दिन गए तो लोगों को एक दूसरे के काना फूसी हुई अरे क्यों लीला सा बापू के आश्रम में जो रहते हुए ही दूसरे दिन तो लोग कोई खीर बना के तैयार है कोई मालपुआ कोई कुछ, तीसरे दिन भी यही हुआ फिर तो बड़ा करमंडल भर देते थे रास्ते में भिखारियों को बांट के बांटते थोड़ा सा अपने लिए रख लेते थे फिर देखा कि अब इसमें भी वाहवाही हो रही है कि ए, बड़े त्यागी है भिखारियों को बांट देते हैं थोड़ा सा खाते हैं फिर वो भी छोड़ा क्या क्या खेल करने पड़े ऐसी ऐसी अनजाने जगह जाते हैं लोग हुत करें जरा सुना दे तब देखे सुना दे। रख दिया गले पे धारिया बोले खेचू बाबा का बच्चा तेरी मर्जी पूरा प्रभु उसका धारिया गिर पड़ा हो पैरों में आ गया मैं अपन खिसक गए तो राम रामकृष्ण ऐसी बस्तियों में जाते झाड़ू बुहारी करते उनका मैला गंदा उठाते खाते गौरांग पहले शास्त्रार्थ करते और विजय होते मजा आता लेकिन जब थोड़ी आध्यात्मिकता उनका रस मिला तो लोग जो शास्त्रार्थ करने आते उनको हाथ जोड़ते भैया गोविंद कृष्ण कृष्ण कहो शास्त्रार्थ क्या कर घोरगा ऐसे बोले प्रभु क्षमा करें तो ऐसे ही सीबी की हालत फकीर जुनेद ने कि ईश्वर के रास्ते का राही है जो गुरु के द्वार आते हैं कुछ सीख के कुछ बनना चाहते है उपदेशक बनना चाहते वो तो भी बैठा हैं बाबू कृपा थी बहु लोग को था ना बहु नाम थे बहु फलाणु थे ये सब अलग बात है और ईश्वर की प्रीति के लिए अपने अहम को बलि देना अपने अहम को ठीक ढंग से विसर्जित करना ये सबके बश की बात नहीं। आहे हैल अलवी स्वामी शुद्ध स्वरूप जी स्याणा समझन की न की थोड़े मजलस कन्न मिड़ी बड़ी अलबड़ी बड़ी अलबेली बात है बड़ी आश्चर्य आश्चर्यकार बात है जो ईश्वर हाजरा है जूर है लेकिन अहंकार उससे मिलने ही नहीं देता मैं पापी हूँ ये भी अहंकार और मैं पुण्य आत्मा हूँ ये भी अहंकार है मैं भक्त हूँ ये भी अहंकार और मैं योगी हूँ ये भी अहंकार मैं सदाचारी हूँ ये भी अहंकार और ये मैं दुराचारी हूँ ये भी अहंकार है बहुत सूक्ष्म मामला है तुम क्या जाने मैंने तो बारह बारह साल के तीन मौन व्रत रखे दुनिया लूटी क्या जाने ये भी अहंकार क्या करू मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं ये भी अहंकार अहंकार क्या क्या रूप ले बैठता है जेल में कैदी बैठा है वो भी नया कैदी घुसता है जेलर उसको रख बरामदे में आए पुराना कैदी बे कितने साल की सजा है बोले छह महीने की है छह महीने वाले तू हमारे साथ हमें बीस साल से बारह साल से रह रहे बरामदे में लगा है बरामदे में अपना चटाई दो दिन का मेहमान आए छह महीने हम तो बारह साल हो गए हैं अभी छह साल हो रहने वाले <laughs> अरे देख रहे जन खलीफा देख है क्या किया था थोड़ी होगी किसकी उंगली हमने तो तीन मर्डर किए तीन मर्डर करने का भी अहंकार अठारह साल सजा भोगने का भी अहंकार अहंकार क्या, क्या क्या रूप लेता अकेले में पूजा पाठ करते हैं तो ऐस रूटीन हो जाता है लेकिन घर में कोई धार्मिक मेहमान आया तो अहंकार खेल करेगा पूजा बढ़ जाएगी और कोई नास्तिक आदमी आया तो अहंकार खेल करेगा पूजा को घटा लेगा बिल्कुल सीधी बात है जयराम जी आप रिक्शा चलाते हैं गाड़ी चलाते हैं ऑटो रिक्शा चलाते हैं अथवा बैलगाड़ी चलाते हैं अपने ढंग से कोई देखने वाला नहीं तो अलग ढंग से चलाते हैं जब गाँव में घुसता है बैलगाड़ी वाला तो बैलों का दौड़ाता है उसकी पूछ मैलगाड़ी चलाने में भी कोई देखे तो अच्छा लगे अपने कोई अच्छा वो घंटी बजाने का भी हो हॉर्न बजाने का भी अहंकार कुछ परिचित पहचान वाले मिल गए तो रिक्शा वाला धत्थड़ चार पैसे की रिक्शा और वो भी किराए की उसमें भी अहंकार कहता कि हम भी कुछ तो हैं बड़ा विलक्षण है बड़ा विचित्र है, है देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया भगवान की नजर में जो दुरतया है वो दूसरों के बाद ही क्या कर ये माम प्रपद्यंते माया मेंताम तरंती कबीर जी ने कहा चलो चलो सबको कहे चलो भाई संसार में कोई सार नहीं ईश्वर के तरफ चलो चलो चलो चलो सबको कहे बिरला पहुंचे कोई माया कामिनी बीचे घाटी दोए रुपए पैसे मिल गए अथवा तो कोई हे हूह करने वाली चमचियां चमचे मिल गए उसी में उलझ गए बैठे थे हरि भजन कोटन लागे कपास चले थे ईश्वर प्राप्ति के लिए लेकिन बन गए गए कुछ बन गए अपने टाइम से अपना पूजा है, खाते हैं ये वो भगत जगत है मान मारे अपना नाम बोर्ड ऑफिस लगेलु आप मजा है फला वैद्रास मजा है आए, आए। इतना चलो चलो सबको कहे बीचे घाटी दो बिरला पहुंचे कोई माया कामिनी बीचे घाटी दो या तो रुपए पैसे की लालच या तो फिर स्त्री पुरुष के उस आकर्षण में फंस जाएगा हिम्मत करे उससे उस, उस आकर्षण से बाहर निकल जाए बोले माया तजना सहज है सहज नारी का वो तो दो आकर्षण से निकल भी गया तो बाकी क्या आकर्षण है मान बढाई और ईर्षा मान मान के अंदर जो प्यास है मान मिले वो नेता उद्घाटन करने गया कोई फलाना आदमी इसके उद्घाटन गई क्या है मान ही तो भटकाता है यहाँ ईंट रखने गए यहा ये करने गए यहाँ अनावरण विधि करने मान मान की वासना ही तो है मान बड़ाई हो है, जी ही है, ही है ही हो हो जिन आगे फलानी जी वापिस आरामी है या ईर्षा अंदर में वापस मान बड़ाईर्षा दुर्लभ है तो पहले के जमाने में सचमुच में ईश्वर के रास्ते जाने वाले लोग मिलते थे तो गुरुजी जी के लिए सचमुच उनको इलाज देते थे अब ईश्वर के रास्ते जाने वाले सच्चे साधक ही नहीं मिलते तो चलो भाई कच्चे मिलते तो अपने पाठ भी कच्चे तुषी भी कच्चे तो तेरे पाठ भी कच्चे तब तक चलता रहे कभी तो पक्का होगा नहीं तो ईमानदारी से चलने वाला हो तो गुरु एक से एक बढ़िया कोर्स दे पार कर दे फटाख से लेकिन इतनी हिम्मत ही नहीं किसी की पुचकार के चलाना पड़ता है पुचकार के ठीक के मन पसंद काम तो कुत्ता भी कर लेता पूछड़ी ला लेता मैं यहाँ टाटा ले जाऊं मैं यहां, यहां सत्संग में आऊं मैं ये करूं मैं ये ना करूं तो आपका अहंकार और अहंकार है और मन के दास हो आप माया के दास हो या इसीलिए भगवान की भक्ति करते समय प्रार्थना करना पड़ता है कि भगवान तू ही रक्षा करे तेरी प्रीति दे भगवान की प्रीति अहंकार की प्रीति मिटाए और क्या करे भगवान का ज्ञान सुने ताकि अहम का अपना जो घुस बैठा है मैं विद्वान हूँ मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ मैं वैसा मैं मैं मैं अरे मूर्ख तू तो सही एक पानी की बूंद से तो तेरी यात्रा शुरू हुई और राख की मुट्ठी में तो तेरे शरीर की यात्रा पूरी हो जाएगी इसमें मैं मैं क्या लेके घूमता है बुद्ध के चरणों में कोई साधु होने को जाता अथवा तो शांति पाने को जाता तो बुद्ध कहते अच्छा भिक्षुप बनना है महीने शमशान में जाकर रो सादृश्य योग करो जब भी कोई मुर्दा जले तो अपने मन को बताओ कि ये मानो मेरा ही शरीर है उसका आज जल रहा है तो कल ये जलेगा आंखें सुंदर है नाक बढ़िया है वो सब ऐसे ही हो रहा है रोजबोडी को देखते सजाते आईना देखते उसकी ये हालत हो रही मुर्दा जले तो उसके साथ सादृश्यता करो सादृश योग नाम दिया बुद्ध ने ताकि फिर ये ना रहे कि मेरी दाढ़ी बढ़िया है मेरी मोछे बढ़िया है अथवा मैंने मुंडन कराया टाल बढ़िया है आज मैं कैसा लगता हूँ मैं ये हो गया हूं मैं वो हो गया हूँ कुछ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए कौन चाहता है शरीर चाहता है कि आत्मा चाहता है अहम चाहता है बहुत अच्छा लगा आत्मा को लगा कि अहम को शरीर को लगा कि अहम को लगा बेकार हो गया बड़ा निश मजा नहीं आया ये आत्मा को मजा नहीं आया कि शरीर को मजा नहीं आया अहम को और अहम को इतना सजाने की अटकल है सुरक्षित रखने की कि चाहे गुरु हो चाहे तेज हो कुछ भी जैसे भी अपने अहम को मजा आया ऐसा सेटिंग करके गुरु के आगे पेश हो जाएंगे और सब कुछ करो लेकिन इसको मत तोड़ो यही तो हम हैं और सब कुछ करो लेकिन इस अहम को मत तोड़ो क्योंकि यही तो बने बैठे अपन इस नगर का राजा तो अब साधु बन गए और इतने त्यागी इतने त्यागी महाराज क्या गए उनके त्याग की महाराज अद्भुत इतना बड़ा राजपाट सब छोड़ के चले गया राज्य के एक जंगल में और कुटिया में नहीं बनाई गुफा में रहते ऊंचे कोटि के त्यागी महात्मा बने हैं महाराज क्या बताएं? 24 घंटे में एक बार गुफा से बाहर आते सिर नीचे रखते नासाग्र दृष्टि रखते अलख निरंजन तो चार घर घूमते भिक्षा मिली फिर अपनी गुफा में चले जाते वे भले उनके प्रभु भले 24 घंटे के बाद फिर एक बार निकलते कुछ नहीं खाते रूखे सूखे के सिवाय मचिन्द्र नाथ ने कहा नहीं बहुत कुछ खाते है बोले नहीं नहीं महाराज बोले त्यागी हैं त्यागी हैं त्यागी हैं महाराज कुछ नहीं खाते त्यागी है इस प्रकार के यश को खूब खाते हम देखेंगे मच्छंद्रनाथ ने देखा भूतपूर्व राजा अब विरक्त त्यागी मैं कुछ भी नहीं हूं एक छोटी सी कौपिन थी बस मेरा संगो लोग लोक लज्जा निवारण अर्थ लपेट लिया लेके जा रहे थे मच्छंद्रनाथ धीरे धीरे उनके पीछे लगे चलते चलते मच्छिंद्रनाथ ने उनको जरा धक्का मार दिया तो महाराज ने कहा तुम साधुओं के भी ऐसा करते हो देख के नहीं चलते हो अगर कुछ महीने पहले तुम ऐसे अंधे होते तो तुमको पता चल जाता कि किसको तुमने टक्कर मारी लेकिन अब क्या करूं? मैं त्यागी हो गया हूं मैं जब राजा था उस समय इतनी हिम्मत नहीं कर सकते थे मच्छिंद्रनाथ ने, ने कहा कि अभी भी वो ही राजा बैठा है अभी भी बैठा है नहीं नहीं महाराज गलती हो गई गलती हो गई ठीक दो चार दिन के बाद मच्छिंद्रनाथ फिर चले और धक्का मारा बोले महाराज अब धक्का मार के तुम मेरे को क्रोधी नहीं बना सकते अब मैं समझ गया आपको मैं पहचान गया अब मेरे को क्रोध दिलाना चाहते हैं मैं मेरे को अब क्रोध नहीं आता मच्छर नद कहा बेटा क्रोध नहीं आता अभी जिसको क्रोध नहीं आता वो मौजूद है अभी वो मरा नहीं तब तक ईश्वर का अनुभव नहीं होगा आप अगर उस अहंकार को ईश्वर में मिलान मिटाने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो गुरु कितना कुछ उपदेश करे कितनी कुछ शक्ति बात करे कितना कुछ कृपा करे प्यार करे लेकिन आम कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है अपनी ओर से अपने अहम को मिटाने के लिए तुलना पड़ता है तो साल भर जाओ भिक्षा मांगो भिक्षा मांग के आया फिर गुरु ने देखा क्या है साल भर जाओ नगरों में जुआरी झाड़ू बुहारी निकालो वो निकाला जाओ साल भर गंधक बेचो गंधक बेचे फेरी न, गंधक लो गंधक और जो पैसे आए वो बांटे फिर चार साल ये या तब कहीं वो अहंकार पकड़ में आया कि यही तो साफ अहंकार है फिर विश्रांति मिली परमात्मा प्राप्ति हुई तो हमारे और भगवान के बीच अहंकारी तो है जीवत्व का और उस अहंकार में ही वासनाएं भरी है मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं है बुद्धि की योग्यता अहंकार के तब में वकील हूं मैं डॉक्टर हूँ मेरी ये डिग्री है अब अनंत ब्रह्मांड नायक ईश्वर के साथ तुम एक हो सकते हो इतनी योग्यता लेकिन अहंकार ने दायरा बना दिया कि मैं वकील हूं मैं डॉक्टर हूं मैं महंत हूं मैं, मैं ईश्वर से आप अलग दीवार बना के खड़े ध्यान भजन पूजा पाठ करते हैं लेकिन इसको ईश्वर में विलय करना है ये बात में राजी नहीं होती इसीलिए सारी पूजा पाठ ध्यान भजन अल्प फल दे के शांत हो जाते महान फल ईश्वर प्राप्ति का अहंकार मिटाए बिना नहीं होता कुछ अनुकूल हुए गुरुजी प्रसन्न हुए तो मजा आया गुरुजी जरा सा कड़ी किया घबराए अथवा तो चिड़ गए ये अहंकार कोई तो जितना अहंकार कड़ा होता है उतना ही गुरु को संभाल के व्यवहार करना पड़ता है क्या पदा क्या उल्टा ले कैसे रूठ जाए कहीं गिर न जाए शिष्य तो उत्तम ऐसा है कि जैसे गुरु को अपने हाथ पैरों से या अपने वस्त्रों से पूछना नहीं पड़ता कि हम तुमको कैसे रखे ऐसा ही शिष्य तब तो गुरु को छलकने का मजा आता गुरु को तो पूछना पड़ता कि मानेगा कि नहीं मानेगा करेगा कि नहीं करेगा इतना छोटा बालक है वो अहंकार के वश है क्या पता नहीं मानेगा तो सच्चा समर्थ सतगुरु हो और ईश्वर प्राप्ति की लगन हो तो देर किस बात की है ईश्वर प्राप्ति की लगन लगने नहीं देता अहंकार कुछ बनने की लगन, मुसीबत है उसे बना रहा हूं और साधन भजन करते करते ध्यान की ऐसी ऊंचाई आती उस समय डर लग जाता है किसको डर लगता है कि अहंकार मरने को होता है तो डर लगता है उसको साधन छोड़ देते राजा भरती बड़ा इतना सारा राज था वो गोरखनाथ के चरणों में गए फक्कड़ बन गए भिक्षा मांगते रोटी एक जगह जलेबी हो रही थी महाराज थोड़ी जलेबी देता चल रहे बड़ा है साधु का बच्चा जिलेबी खाने का शौक नहीं गया जिलेबी खाना है तो वहां मजदूरी काम हो राजा मजदूरी कर राजा भरतरी मजदूरी करने गए दिन भर मजदूरी किया दो आना मिला दो की शेर भर जलेबी ली एक हाथ में जिलेबी शेर भर मतलब किलो अस्सी तोला अच्छा अस्सी का एक किलो है अस्सी का शेर था आज भी दिन भर कोई मजूरी करे तो एक किलो जिलेबी तो कमाएगा और क्या करेगा hmm? ले गया के किनारे अभी मन मेरे को स्वाद का गुलाम बनाया अभी जिलेबी खाने का स्वाद जिलेबी का रस गया नहीं जीवा को कितने रस दिलाए जो जीवा जल जाने जल जाने वाली उसी के रस में तू भगा रहा मेरे को मेरे अहंकार मेरे ले खा जलेबी एक हाथ में जलेबी दूसरे हाथ में गोबर का कोर ले खा खा खा खा खा मन को लटकाते लटकाते जलेबी फेंक दे पानी में और गोबर का कोर डाल दे मुंह अरे, अरे अरे ले खा सारी जलेबियां पानी में चली गई एक आखिरी बची मन कहता आप तो भूख लगी इतना तो खाने दो बोले अभी तक तू नहीं गया क्या करें देर होगी भिक्षा मांगेंगे कुछ मिलेगा नहीं इतनी तो खाने दो अक्षेप ले खा मन तो बा गया विलय हुआ अहम और निर्ममो निरहंकार ऊंचाई को प्राप्त हो गया महाराज भरतरी हो गए कई राजा हो गए उनकी इतनी कीमत नहीं जितनी भरतरी की महानता गाई जाती अहंकार मिटाना बड़ा ऊंचा काम है अहंकार मिट गया तो ईश्वर हो गया और क्या है अपर ईश्वर माना जाता है वो योगी आ, दूसरे योगी हैं जिनको रिद्धियां सिद्धियां आती हैं, लेकिन व्यक्ति का व्यक्ति विशेषत्व तो नहीं मिटा वो तो थोड़ी दिन चमक करके ठुस हो जाएंगे मुक्ति वुक्ति नहीं होती उनके पास ये कर सकते वो कर सकते विश्वामित्र ने क्या क्या किया बाजरा बना लिया अपना जुआर बना लिया मक्का बना दिया ब्रह्मा जी ने गहूं बनाई चावल बनाई तो हमने बाजरा बना दिया लेकिन विश्वामित्र अभी भी, भी व्यक्तित्व तो में है ब्रह्म ऋषि भी कहने के लायक नहीं रहे जब ऊंचाई को हुआ तब लगा गया तेरे की थोड़ा सा पढ़ो वशिष्ठ महाराज जी का एक दो मिनट चुप बैठे रहो जो सुना उसी का विचार करो अपना नाम करूं दुनिया में ये कौन चाहता है अहंकार तो हुआ नाम है नाम रखा गोविंद गोविंद की जगह पर जुगलू नाम रखते तो जुगलू का नाम करूं अपना नाम करूं ये भी अहंकार है और ये अहंकार बनता है तो उनका नाम टिकता भी नहीं जब तक ये अहंकार बना रहा ऐसे लोगों का नाम टिकता ही नहीं चाहे बड़ी बड़ी मकानों पे, अस्पतालों पे अपना नाम जाएगा नहीं पांच पच्चीस सा लेकिन बुद्ध का महावीर का कबीर का नानक जी का मीरा का औरों का जिनका अहंकार पूर्ण मिटा पूर्ण यशस्वी लेकिन उनकी नजर में यश वश सब ये तुम्हारी दुनिया है उन महापुरुषों की दुनिया निराली होती है एक पानी की बूंद पिता की माता का एम सिका खून उसे इतना अपने को जोड़ दिया के पास उसी शरीर को मैं मानती उसी की तंदुरुस्ती अपनी तंदुरुस्ती उसी की बीमारी अपनी बीमारी उसी की मौत अपनी मौत मानते और है विद्वान पढ़े लिखे अक्कल वाले अक्कल मारी गई अक्कल का उपयोग ही नहीं हुआ अक्कल को तो उलझा दिया सीधी बात है पिता का एक बूंद और माता का मासिक दर्द मिक्स हुआ बॉडी बनी ऐसे हुआ डॉक्टर लोग उसमें अपने जुड़ गए और फिर मन और बुद्धि में जो संस्कार पड़े और डिग्रिया मिली आप अपने को मानते हैं हम वकील हैं हम डॉक्टर हैं हम संत है मानते हैं हम, हम फलाना है हम क्या हैं ये अहंकार देख नहीं नहीं देता है परतें पर परतें बनाकर घूम रहा है नानक जी कहते हैं मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान वो संत कहते हैं और उनका वचन पाठ कर लेते हैं पाठी भी बन जाते है उपदेशक भी बन जाते हैं क्या क्या बन जाते हैं? पढ़ते हैं हटने के बदले और नहीं पढ़ते हैं झोड़ लेते हैं चढ़ा चढ़ा लेते हैं